रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद पचपन छब्बीस सितंबर अठारह सौ तिरासी कलयुग में वेद मत नहीं एक दिन उसने गीता पाठ किया हठ और दृढ़ता भी ऐसी कि विषयी आदमियों की ओर होकर ना पड़ता था मेरी ओर होकर उसने पढ़ा मथुर बाबू भी थे उनकी ओर पीठ फेर कर पढ़ने लगा उसी नानकपंथी साधु ने कहा था उपाय है नारदीय भक्ति मास्टर वे साधु क्या वेदांतवादी नहीं हैं श्रीराम के हाँ वे लोग वेदांतवादी हैं परंतु भक्त मार्ग भी मानते हैं बात यह है कि अब काल में वेद मत नहीं चलता एक ने कहा था मैं गायत्री का पुरस्रण करूंगा मैंने कहा क्यों कली के लिए तो तंत्रोक्त मत है क्या तंत्रोक्त मत से पुरस्चरण नहीं होता वैदिक कर्म बड़ा कठिन है किस पर फिर दासत्व करना ऐसा भी लिखा है कि 12 साल या इसी तरह कुछ दिन दास्ता करते रहने पर मनुष्य दास ही बन जाता है इतने दिनों तक जिनकी दास्ता की उन्हीं की सत्ता उसमें आ जाती है उनका रज तम जीव हिंसा विलास ये सब आ जाते हैं उनकी सेवा करते हुए केवल दास्ता ही नहीं ऊपर से पेंशन भी खाता है एक वेदांति साधु आया था मेघ देख नाचता था आंधी और पानी देखकर उसे बड़ा आनंद मिलता था उसके ध्यान के समय अगर कोई उसके पास जाता था तो वह बहुत नाराज होता था एक दिन मैं गया जाने पर वह बहुत ही उकताया। वह सदा विचार करता था ब्रह्म सत्य है संसार मिथ्या माया के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं इसी विचार से वह रोशनी के झाड़ की कलम लिए फिरता था झाड़ की कलम से देखो तो कितने ही रंग दिख पड़ते हैं परंतु वास्तव में रंग कोई भी नहीं है उसी तरह ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं है परंतु माया और अहंकार के कारण अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं किसी चीज को वह एक बार से अधिक न देखता था जिससे कहीं माया न लग जाए आसक्ति न हो जाए नहाते समय पक्षी को उड़ते हुए देखकर वह विचार करता था हम दोनों एक साथ जंगल जाते थे उसने जब यह सुना तालाब मुसलमानों का है तब उसमें से जल नहीं लिया हल्धारी ने उससे व्याकरण के प्रश्न किए वह व्याकरण जानता था जन, जन वर्णों की बात हुई तीन दिन यहाँ ठहरा था एक दिन गंगा जी के किनारे पर सहनाई की आवाज़ सुनकर उसने कहा जैसे ब्रह्म दर्शन होता है उसे इस तरह की आवाज़ सुनकर समाधि हो जाती है